ओम। भद्रं करने भी कर्णे शृणुयामदेवा भद्रम पशेम्शज्रा स्थि भिर व्यासे ही तंजायु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्ववेदाः स्वस्न नक्षो स्वस्न नो बृहस्पतिद शाति शांति शांति शाति शंकरचार्य केशव बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवतपुन ईश्वरों गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम वदव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओ अथर्वेदी ब्राह्मण भाग भाग्य प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की प्रथम कंडिका का विचार हो गया है चतुर्थ प्रकरण में आचार्य प्पला जी के द्वारा गार्ग के प्रश्नों का निर्णय किया गया तत्पश्चात तो छह ऋषियों में से शिवी के पुत्र सत्यकाम आचार्य पिप्पला जी से प्रश्न करते हैं पांचवा प्रश्न पांचवा प्रश्न सत्य काम का जो है उसे प्रथम कंडिका में बताया गया वो है हे भगवान ऐसा संबोधित करके सत्यकाम ने आचार्य पिपला जी से पूछा कि मनुष्यों में से जो कोई मनुष्य जीवन पर्यंत ओंकार का ध्यान करता है तो कर्म उपासना से प्राप्त होने वाले अनेकों लोकों में से कौन सा लोक है जो ओंकार उपासना से प्राप्त होता है इस प्रकार के प्रश्नकर्ता सत्यकाम को आचार्य पिपला जी ओंकार उपासना जिस फल की प्राप्ति का साधन है उस फल को बताना प्रारंभ करते हैं द्वितीय कंडिका से इसलिए कहा कि तस्मे सह वाच जो द्वितीय कंडिका का अवतरण वाक्य है प्रथम कंडिका के अंत में उसमें तस्मे शब्द का अर्थ है पृष्ठवते सत्य और स इस सर्वनाम का अर्थ है आचार्य पिपलाद जिनसे प्रश्न किया आचार्य पिपलाद जी से प्रश्न किया वे वाच सत्य काम के प्रश्न का उत्तर देता है। तो द्वितीय कंडिका का उच्चारण कर लें परंचा परंचा, परंचा, ये व सत्यम परंचापरंच ब्रह्म यद येते विद्वान्ते नैवायतन नएकतरमेति तो हे सत्यकाम ऐसा संबोधन है आचार्य पिपला जी के द्वारा प्रश्न करता सत्यकाम को संबोधित किया गया हे सत्यकाम ऐसा तो यद ये तत्त परंच अपरंच ब्रह्म तो इसमें शब्द के अनुरोध से तत शब्द का अध्यय करना और तत्ओंकार और वे शब्द अवधारण अर्थ में है उसका ओंकार के साथ अन्वय करना ओंकारो ओंकारो तद तदकारो वही ऐसा तो ये पूर्वाध का अन्वय होगा कि हे सत्यम यदत परंच ब्रह्म तदकारो वई एसानवय है अर्थ होगा कि हे सत्यम यद एतद। तो यत शब्द प्रसिद्ध अर्थ का परामर्शक होता है और ये शब्द भी प्रकृत अर्थ का परामर्श हुआ करता है तो प्रकृत है पूर्व प्रश्न के उत्तर के रूप में पंचम प्रश्न के उत्तर के रूप में बताया गया जो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म उसे एतत् शब्द से ग्रहण किया जाएगा और वह ब्रह्म शास्त्र प्रसिद्ध है ये यद्ध बताएगा तो शास्त्र प्रसिद्ध जो गार्ग के पंचम प्रश्न के उत्तर के रूप में कहा गया पर ब्रह्म है ब्रह्म है और उससे पूर्व में प्राण उपासना के प्रकरण में प्राण उपासना भी आई न अपर विद्या के कथन के अवसर पर तृतीय प्रश्न द्वितीय प्रश्न और तृतीय प्रश्न के रूप में प्राण उपासना प्रश्न के उत्तर के रूप में प्राण उपासना का वर्णन हुआ है वहां पर जो प्रकृत है उपास्य प्राण समि प्राण वो है अपर ब्रह्म और परब्रह्म ब्रह्म है चतुर्थ जो प्रश्न है उन चतुर्थ प्रश्न में अवान्तर पांच प्रश्न हैं उनमें से पंचम प्रश्न के उत्तर के रूप में कहा गया ब्रह्मा वो है परब्रह्म ब्रह्म और उन दोनों का भी परामर्शक है ये शब्द और ये दोनों प्राणाख्य अपर ब्रह्म और सर्वाधिष्ठान रूप पर ये दोनों वेद में ज्ञान कांड में प्रसिद्ध है परापर ब्रह्म उसे यथ शब्द कह रहा है। तो शास्त्र प्रसिद्ध पराप्रह्म का परापर ब्रह्म का यहां पर यथ शब्द से अनुवाद करके बताया जा रहा है कि तत् ओंकारो वई तत् तद तत उभयम तत शब्द उभय का परामर्शक है उभय का अर्थ होता है वे दोनों दो कोण है दो ब्रह्म कोण है एक परब्रह्म एक अपरब्रह्म चतुर्थ प्रश्न के निर्णय के अवसर पर बताया गया पर और द्वितीय तृतीय प्रश्न के निर्णय के अवसर पर बताया गया उपाश्य के रूप में अपर प्राण रूप उसे उन दोनों को भी कहा गया यहां पर पर परम ब्रह्म अपरम ब्रह्म शब्द से और उनका परामर्शक हो जाएगा यद शब्द के अनुरोध से तो तत्शब्द ओंकार वही वे दोनों ओंकार ही हैं ओंकारात्मक ही है ये कहा जा रहा है पर भी ओंकार है अपर ब्रह्म भी ओंकार है इसका अर्थ है कि प्रसिद्ध का अनुवाद करके जो अप्रसिद्ध अर्थ है उसका विधान किया जाता है तो यहां और जो प्रसिद्ध अर्थक होता है उसका परामर्शक होता है यथ शब्द प्रसिद्ध का अनुवादक होता है तो यहां ब्रह्म को प्रसिद्ध बताया जा रहा है, उद्देश्य बताया जा जो प्रसिद्ध होता है उद्देश्य होता है और परापर ब्रह्म को उद्देश्य बना करके उसमें ओंकारत्व का विधान हो रहा है। तद ओंकारो वै यह जो वाक्य है यह बता रहा है पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म उभय ब्रह्म ओंकार ही है का अर्थ है कि ओंकार रूपता का विधान ब्रह्म में हो रहा है। ओंकार की दृष्टि करने के लिए ब्रह्म में बताया जा रहा है। यह अर्थ निकलेगा फिर तो जैसे आदित्यम ब्रह्म उपात्य तो आदित्य की ब्रह्म रूप से उपासना करो तो यहां पर आदित्य को उद्देश्य करके ब्रह्मत्व का विधान है तो आदित्य में ब्रह्म दृष्टि की जाती है जिसका विधान किया जा रहा है उसकी दृष्टि की जाएगी और जिसका अनुवाद किया जा रहा है वो हो जाएगा उद्देश्य उसको प्रसिद्ध माना जाएगा तो यहां ब्रह्म का यथ शब्द से अनुवाद किया गया है इसलिए ब्रह्म को माना जाएगा उद्देश्य और ओंकार को माना जाएगा विधेय यदि तो ब्रह्म में ओंकार की दृष्टि करो ऐसा एक प्रकार से वाक्य बता रहा है यह अर्थ निकलेगा लेकिन यहां पर तो ओंकार में ब्रह्म दृष्टि बताई जा रही है करने के लिए न कि ब्रह्म में ओंकार की दृष्टि लेकिन जैसा अन्वय है शब्द प्रयोग है उसके अनुसार तो ब्रह्म में ओंकार दृष्टि प्रतीत हो रही है और होना चाहिए ओंकार में ब्रह्म दृष्टि ऐसा होना चाहिए ना ओंकार और ब्रह्म इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है ओंकार श्रेष्ठ है कि ब्रह्म श्रेष्ठ है तो निकृष्ट हाँ? तो तो तो हाँ? हाँ, तो तो में श्रेष्ठ की दृष्टि करते हैं तो उपासना मानी जाती है उत्कृष्ट की दृष्टि निकृष्ट में करना ये तो निकृष्ट की एक प्रकार से महत्ता स्थापित होती है उपासना होती है और उत्कृष्ट में निकृष्ट की दृष्टि करेंगे तो वो तो महत्ता न हो करके एक प्रकार से उसका उसकी अवहेलना ही होगी अनादर ही होगा उसका तो ब्रह्म में ओंकार की दृष्टि करना ये उत्कृष्ट ब्रह्म में निकृष्ट की दृष्टि करना है राष्ट्राध्यक्ष में एक ग्राम प्रधान की दृष्टि करना जैसे है वो उसका उसकी प्रशंसा नहीं मानी जाएगी हाँ कोई ग्राम प्रधान को राष्ट्राध्यक्ष की दृष्टि के ऐसा देखता है तो ग्राम प्रधान का महत्व प्रतीत होगा राष्ट्राध्यक्ष को ग्राम प्रधान जैसा समझे तो वह राष्ट्राध्यक्ष का महत्व तो नहीं माना गया तो यहां पर उत्कृष्ट यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म की ओंकार में दृष्टि करते तो ओंकार का महत्व तो बढ़ता उत्कृष्ट की दृष्टि से निकृष्ट का चिंतन ये उपासना मानी जाती है न कि निकृष्ट के दृष्टि से उत्कृष्ट का चिंतन तो ओंकार की ब्रह्म में दृष्टि करेंगे का अर्थ होगा ब्रह्म का ओंकार रूप से ध्यान करेंगे तो ये तो एक प्रकार से ब्रह्म का उत्कृष्ट ब्रह्म का अनादर हुआ इसलिए ये समझना कि यद्यपि शब्द से तो यही प्रतीत हो रहा है कि तद ओंकारो वही लेकिन ब्रह्मसूत्र में एक न्याय है यानी अधिकरण है ब्रह्म, ब्रह्म रुतकर्षात, तो ब्रह्म की दृष्टि की जाएगी उत्कृष्ट होने के कारण ब्रह्म और ब्रह्म की अपेक्षा बाकी ये सब आदित्यदि जो है वे निकृष्ट हैं इसलिए आदित्यादि में ब्रह्म दृष्टि जो उत्कृष्ट है आदित्यादि की अपेक्षा वो की जाएगी निकृष्ट में उत्कृष्ट की दृष्टि ऐसे यहां पर ओंकार की अपेक्षा उत्कृष्ट है ब्रह्म तो उसी की दृष्टि ओंकार में की जाएगी इसलिए तद, तद उभयम ओंकारो वे का अर्थ है ओंकार परापर ब्रह्मात्मक है का अर्थ है ओंकार में परब्रह्म की और अपर ब्रह्म की दृष्टिकरणीय ओंकार पर ब्रह्मात्मक कैसे होगा अपर ब्रह्मात्मक कैसे होगा तो जैसे शिव स्वरूप होता है मंदिर में स्थापित नर्मदेश्वर क्योंकि हम उसमें शिव की भावना करते हैं का मतलब शिव की दृष्टि करते हैं तो शिव की दृष्टि जिसमें की गई नर्मदा जी के कंकड़ में वह शिव हो गया गंडकी के पत्थर में विष्णु की दृष्टि की तो वह विष्णु रूप से चिंतनीय हो गया शालीग्राम ऐसे नर्मदा जी का कंकड़ गंडकी का कंकड़ स्थानीय जो ओंकार है उसमें ब्रह्म दृष्टि करते हैं तो जिस नर्मदा जी के कंकड़ में शिव दृष्टि की वह शिव स्वरूप माना गया शिव रूप से गृहित हुआ गंडकी के जिस पत्थर में विष्णु दृष्टि की गई वह पत्थर विष्णु रूप से ग्राह्य हुआ ऐसे ही ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करेंगे तो ओंकार ब्रह्मरूप से ग्राह्य होगा ब्रह्मरूप माना जाएगा तो तद ओंकार तो तद यानी परापर ब्रह्मा, ओंकार क्यों है तो ओंकार उसका प्रतीक है इसलिए शिव मंदिर में जिस देवता की प्रतिमा है उस प्रतिमा को देखकर के माना जाता है यह कृष्ण है यह राम है यह शिव है यह दुर्गा है प्रतिमा को ही कहा जा रहा है न शिव कृष्ण राम ऐसे ही प्रतिमा स्थानीय ओंकार को कहा जा रहा है पर ब्रह्मरूप ओंकार येते तस्मा आयतनेन आयतन अन्वेति तो तस्मात यानी ओंकार परापर ब्रह्म का प्रतीक होने से तस्मात का अर्थ है ओंकार परापर ब्रह्म का प्रतीक होने से विद्वान शब्द का अर्थ है उपासक ओंकार उपासक ये नैव आयतन न आयतन शब्द का अर्थ है आलम्बन और ये नर्वनाम है प्रकृत जो परापर ब्रह्म का प्रतीक बताया है उस प्रतीक का परामर्शक तो ये नैव आयतने नी इसी ओंकार रूप आलम्बन से का अर्थ है ब्रह्म के प्रतीक रूप ओंकार की ब्रह्म रूप से उपासना करने से सीधे सीधे तो एतें आयतन का तो अर्थ निकल रहा है ब्रह्म का प्रतीक रूप आयतन ओंकार से और यहां लक्षणा से ओंकार शब्द से लेना ओंकार की उपासना ब्रह्म के प्रतीक भूत ओंकार की ब्रह्म रूप से उपासना से ये, ये नए आयतने कार्तनिक लेगा विद्वान ने उपासक एकतरम तरम अनवेति एक तरम दो तरफ प्रत्यय होता है दो में से एक का निर्धारण करने के लिए तो दो हैं परब्रह्म अपरब्रह्म ये दो ब्रह्म है तो इन दो ब्रह्मों में से एक तरह एक ब्रह्म को परब्रह्म या अपर ब्रह्म को अनवे यानी प्राप्त होती करता है तो ओंकार परापर ब्रह्म का प्रतीक होने से परापर ब्रह्म रूप से उपासना करने वाला उपासक ओंकार की उपासना करने वाला उपासक उस ब्रह्म दृष्टि से ओंकार उपासना से क्या करता है कि परब्रह्म और अपरब्रह्म में से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त करता है हाँ, हाँ तो धातु है अनुपसर्ग है अनुगच्छति का भी अर्थ होता है प्राप्त होती गत्यर्थक धातु प्राप्त अर्थक भी होता है ना अनुगछती यानी उपासना के पश्चात जब शरीर छूटता है तो शरीर छूटने के बाद प्राप्त करता है ये तस्मा विद्वान एते नयतने न एक तरम अन्वेती इस उत्तरवाक्य का अर्थ होगा उत्तर वाक्य है ओंकार उपासना का फल बताने वाला आ? आ? आ? ये तृतीया का एन ये कचन एव आयतन ऐसा तृतीया का कचन है येतेन आयतनेन तस्मा विद्वा आयतन तो भाष्य को देखिए वै सत्यम इदी भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार विपलादो तद अपर तदिप्रायपलादारलंबनतया तया चेतप्रातिमात्र चेत अपर प्राप्ति मात्र साधनम, परा चेत क्रमेण इति उत्तर आह आह का करता है पिपलादा। तद पिपलादा। उत्तरम आह तद तदिप्राय इसमें तत्शब्द तद का अर्थ है प्रश्नकर्ता सत्य काम तो प्रश्नकर्ता सत्यकाम के अभिप्राय को जानने वाले या सत्यकाम प्रश्नकर्ता सत्य काम के प्रश्न के अभिप्राय को तात्पर्य को जानने वाले जो आचार्य पिपला जी हैं वे सत्य काम के प्रश्न का उत्तर देते हैं उत्तर माह। क्या उत्तर देते हैं तो कहते हैं अपर आलमन आलमनतया ध्यान चेत अपर प्राप्ति मात्र साधन यदि ओंकार रूप प्रतीक को अपर ब्रह्म दृष्टि से ही ग्रहण करता है ओंकार रूप प्रतीक में अपर ब्रह्म की ही दृष्टि करता है अपर ब्रह्म दृष्टि से ओंकार की उपासना करता है तो वह केवल अपर ब्रह्म दृष्टि से चिंतित ओंकार चिंतन करने वाले उपासक के अपर ब्रह्म प्राप्ति का ही साधन बन जाता है ये कहा कि चैतया ने यदि अपर ब्रह्मलम्बनतया ध्यानम तो अपर प्राप्ति मात्र साधन तो अपर ब्रह्म की प्राप्ति का मात्र साधन बन जाता है और परालंबत्व चेत यानि पर ब्रह्म की दृष्टि से ओंकार का ध्यान करता है यदि चेत में चकार पर एकार की मात्रा होनी चाहिए जो इसमें नहीं छपी है पुराने पुस्तक में तो पर ओंकार रूप प्रतीक में परब्रह्म की दृष्टि करता है यदि उपासक तो परब्रह्म की दृष्टि से उपासित ओंकार से उसे अपर ब्रह्म प्राप्ति द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति होती है क्रम से अपर ब्रह्म की प्राप्ति तो करेगा ही परब्रह्म उपासक भी अपर ब्रह्म की दृष्टि से ओंकार की उपासना न भी करें तब भी अपर ब्रह्म की प्राप्ति द्वार होगी उसको और केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेगा फिर अपर ब्रह्म जो सूत्रात्मा है उनसे पर ब्रह्म की विद्या प्राप्त करके ब्रह्मलोक में विद्या यानी ज्ञान फिर वह मुक्त होगा ज्ञान होते ही देहादि के साथ भ्रांति जो संसर्ग है आत्मा का वह छूट जाएगा तो जीवन मुक्त होकर के रहेगा ब्रह्मा जी की आयु तक और फिर जैसे ही उनकी आयु पूरी हो जाती है तो उनके साथ मुक्त होगा तो इस प्रकार ये पर प्राप्ति का साधन बन गई परब्रह्म के दृष्टि से ओंकार की उपासना इसे कहा परालंब्वेन चेत अभिध्यानम ऐसा लगाना तो परालंबत्व यदि ध्यान करता है ओंकार का तो क्रमेण पर प्राप्ति साधन उक्रम मुक्ति का साधन बन जाता है ओंकार का ध्यान इस अभिप्राय से उत्तर कहते हैं आचार्य पिपला जी ए तई इति इत्यादि वाक्य से तो एतवा वही सत्य काम आगे हैं ब्रह्म इधि की में टीकाको देखिएतब्दरपुंसकोगाषण्रेट मूलकंडीकाम परंच अपरंच ब्रह्म यद यहां पर ये और यत ये जो दो सर्वनाम है इनका नपुंसक लिंग में प्रयोग है प्रथमा का एक वचन है ये भी और यद भी पुललिंग में प्रयोग होता तो बनता ये, ये प्रयोग होता न यहाँ पर ये शब्द से सुविभक्ति आई यत शब्द से भी सुविभक्ति आई और स्वमोर नपुंसका सूत्र से सु का लुक हो गया तो बन गया ये तत्त और ये तो इन दोनों का नपुंसक लिंग में प्रयोग होने के कारण इनको ओंकार का विशेषण नहीं बनाया जा सकता ओंकार विशेषणत्व अयोगात तो ये दोनों ओंकार का विशेषण नहीं बन सकते ये तद और यद भी क्योंकि ओंकार है पुलिंग तो अनेक लिंग वाले जो शब्द होते हैं उनमें विशेष्य का जो लिंग होगा उस लिंग का प्रयोग होता है तो विशेष्य यदि ओंकार होता तो ओंकार तो पुल्लिंग है तो फिर ये और यत में भी पुल्लिंग होना चाहिए था नहीं हुआ इसलिए मानना पड़ेगा कि पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला ओंकार इनका विशेष्य नहीं है तो ये किसी और के विशेषण है परामर्शक है और कौन है फिर वहां तो ब्रह्म है तो ब्रह्म का ये विशेषण बनेंगे इस दृष्टि से कहते हैं कि ओंकार विशेषण्वा योगात ब्रह्म विशेषणत्व आह ये शब्द और शब्द ब्रह्म के परामर्शक विशेषण है का इस अभिप्राय से भाष्य में लिखा भाष्कर भगवान ने एतद ब्रह्म एक शब्द का ब्रह्म के साथ अन्वय किया तो ये ब्रह्म वही तो परंचा परंच इसका उतरण लिखते हैं टीकाकार किन तद ब्रह्म परंचेती तो कहे वो कौन कौन सा ब्रह्म है जिसका विशेषण ये शब्द और ये शब्द है वो ब्रह्म कौन है तो मूल में कहा गया परंच अपरंच ब्रह्म तो उसकी व्याख्या करते भाष्कर भगवान की परंच अपरंच ब्रह्म तो परम ब्रह्म कौन है तो कहते है परम सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम ये मूल कंडिका परम इस पद की व्याख्या है परम पदार्थ बताया है कि परं सत्यम अबाधित सत्यम का अर्थ है तो जो अबाधित ब्रह्म है जिस ब्रह्म स्वरूप का बाध न हो उसे कहा गया सत्य ब्रह्म वो पर ब्रह्म है पर के स्वरूप का बाद नहीं होता अपर ब्रह्म है प्राणाख्य सूत्रात्मा उसका स्वरूप तो उपाधि अंश में बाधित हो जाता है सुत, जो सूत्रात्मा है समष्टि प्राण ये भी कार्य है ना विकार है और विकार मात्र को श्रुति कहती है वाचारंभन चारम्भ विकारो नाम अध्येयम वाचारंभ शब्द का अर्थ है मिथ्या तो जो भी विकार है वह मिथ्या है तो परब्रह्म तो विकार रूप नहीं है इसलिए वो सत्य है और अपर ब्रह्म है सूत्रात्मा तो उसकी उपाधि जो समष्टि प्राण है वह विकारात्मक होने के कारण मिथ्या होगा वाचरमन होगा लेकिन परब्रह्म सत्य है अबाधित है मिथ्या नहीं और अक्षरम उसे मुंडक उपनिषद में अक्षर शब्द से कहा गया उसे ही पुरुष भी कहते हैं पुरुषाख्यम तो पुरुष कहते हैं पूर्णत्वाद पुरुष ऐसी उत्पत्ति करते हैं पूर्ण पुरुष शब्द की तो अर्थ निकलता है देश तस्तुत कालतः अपरिचिन्न और सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित जो है उसे पुरुष कहते हैं जो पूर्ण है वो पुरुष है तो पूर्ण है परमात्मा पर ब्रह्म तो पुरुषाख्यम सत्यम अक्षरम वो परम ब्रह्म है और अपर ब्रह्म कौन है तो अपर ब्रह्म के विषय में कहते हैं कि अपरंच प्रथमजम तो अपर अख्य प्रथमद्रह्मख्य प्राणाख्य में बहुरी समास है प्राण आख्या संज्ञा यख्यम आख्या शब्द का अर्थ होता है नाम अभिधान तो प्राण है अभिधान आख्या अभिधान जिसका उसे कहा गया प्राण आख्य यानी प्राणसंजक और वो कैसा है तो कहते हैं प्रथम इस संसार में सबसे पहले यदि कोई उत्पन्न हुआ है तो वो है सूत्रात्मा प्राण वो है अपर ब्रह्म प्रथमज है ईश्वर की प्रथम संतान है हिरण्यगर्भ उसे ही सूत्रात्मा भी कहते हैं इसलिए कहते हैं प्रथमजम यानी ईश्वर से ईश्वर की प्रथम प्रथम संतान के रूप में उत्पन्न हुआ प्रथम हुआ वो है अपर ब्रह्मा। यत तो जो हो परब्रह्म है और अपर ब्रह्म है तो यत शब्द के अनुरोध से तत् शब्द का भास्कर भगवान ने अध्यार किया तो तद ओंकार तो तद यानी परापर वह रूप ब्रह्मा, ब्रह्म एव वर्थ कर दिया एव ए त व्य में व्य है वो ओंकार के साथ जोड़ना है ना और ओंकार ओंकार के, के साथ जोड़ेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा अवधारण ओंकारो तो वाय का अर्थ निकलेगा ओंकार एवं तो परापर ब्रह्म ओंकार ही है इसलिए कहा कि ओंकार एवं ओंकार एवं का भी अर्थ करते हैं ओंकारात्मकम पर ब्रह्म भी ओंकारात्मक है अपर ब्रह्म भी ओंकारात्मक है ओंकारात्मक क्यों कहा जा रहा है यद्यपि ओंकार अलग है और ब्रह्म अलग है तो इसे उभय ब्रह्मात्मक क्यों कहा जा रहा है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भास्कर भगवान ने लिखा ओंकार प्रतीकत्वात् ओंकार प्रतीक होने से किसका परब्रह्म का भी और अपर ब्रह्म का भी प्रतीक है ओंकार इसलिए जिसका प्रतीक है उससे अभिन्नतया प्रतीक का व्यवहार होता है प्रतीक और प्रतीक जिसका है वो दोनों अभिन्नतया व्यवहार में कहे जाते हैं जिस देवता की प्रतिमा है प्रतिमा भी प्रतीक कहलाती है तो उस देवता के साथ माना जाता है प्रतिमा का अभेद इसलिए प्रतिमा को ये कृष्ण है प्रतिमा को दिखा दिखा करके कहते हैं ये कृष्ण है मतलब कृष्ण के साथ प्रतिमा का अभेद दिखाया जा रहा है अभेद व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि वो प्रतिमा कृष्ण की प्रतीक है ऐसे ही ओंकार परापर ब्रह्म का प्रतीक होने से ओंकार को परापर ब्रह्म से अभिन्न बताया गया तो ओंकारात्मकम एवं यानी परम ब्रह्म ओंकारात्मकम एव अपरच ब्रह्म ओंकारात्मकम एवं ऐसा समझना ऐसा क्यों तो अभेद व्यवहार क्यों किया जा रहा है परापर ब्रह्म तथा ओंकार का तो इसलिए कहते हैं कि ओंकार प्रतीकत्वात् दोनों का भी प्रतीक ओंकार है इसलिए थोड़ी टीका है टीका को देखिए यदि पर अरंच ब्रह्म अस्तुय ओंकार जो यह परब्रह्म और अपरब्रह्म है उभयम् यानी परापर ब्रह्म, उपब्रह्म उभयम् शब्द से लेना ओंकार इति वो ओंकार ही है क्यों तो ओंकार का ओंकार उनका प्रतीक होने से परब्रह्म अपरब्रह्म का प्रतीक है ओंकार इसलिए जिनका प्रतीक है उनको उनके प्रतीक से अभिन्न रूप से व्यवहार किया गया तद ओंकार यहां पर आगे भाष्य टीका में है चं ओंकारत्व विधाने ब्रह्मणी ओंकार दृष्टि ही प्रसजेत न च का साथ करना एवं एवं याने जैसा क्यान्वय बताया उसके अनुसार ये प्रतीत हो रहा है कि ओंकार विधेय है और ब्रह्म उद्देश्य है तो ब्रह्म को उद्देश्य मान करके उसमें ओंकारत्व का विधान करेंगे यदि तो ब्रह्म में ओंकार दृष्टि करने की आपत्ति आएगी और ये इष्टापत्ति नहीं होगी ओंकार तो निकृष्ट है निकृष्ट की उत्कृष्ट ब्रह्म में दृष्टि की आपत्ति आएगी तो न्याय का विरोध होगा ब्रह्म दृष्टिर उत्कर्षात इस न्याय का इस प्रकार शंका नहीं करनी चाहिए ये कह रहे हैं कि ब्रह्म एवं ब्रह्म उद्देश्य न ओंकार ओंकार दृष्टि ही इति नच ब्रह्मी ऐसी शंका न करें क्यों तो कहते ब्रह्म दृष्टि श्यं अशिशंका नरें क्योंकि ब्रह्मदृष्टित्कर्षाई न्यायन लोकेशुपितद निकृष्टे ओंकारे ब्रह्म दृष्टि ब्रह्मदृष्टि सिद्ध्यति भाव तो ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात ये जो अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में इस अधिकरण से निकृष्ट जो ओंकार है उसी में उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट परब्रह्म की या अपर ब्रह्म की दृष्टि सिद्ध हो जाएगी ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात इस न्याय से जैसे उस न्याय में उदाहरण बताया लोकेशु साम उपासित छोज्य उपनिषद में साम की द्वितीय अध्याय में अनेकों प्रकार की उपासनाएं बताई गई हैं, अनेकों दृष्टि से तो लोकेशु पंचविधम साम उपासित ऐसा वहा एक तो यहां लोकेशु सप्तमी होने से ऐसा लग रहा है कि लोकों में शाम की दृष्टि करें लेकिन हैं शाम तो साधन है इसलिए निकृष्ट है और उत्कृष्ट है लोक इसलिए अर्थ निकलता है लोक दृष्टियां साम उपासित यह अर्थ निकलता है लोकों की दृष्टि की जाती है साम में ऐसे ही ओंकार की ओंकार में ब्रह्म की दृष्टि की जाएगी इसके लिए उदाहरण बताया है ओंकार इसका उतरण लिखते हैं टीकाकार तयोर तयदात कथम ऐक्यशंक्य उपचारात इत्याह ओंकार इति तयोर भेदात् इसमें तयो हो इस दिवचना तत्शब्द से लेना ब्रह्म और ओंकार को तयो हो दिवचन है ना ष्टी का द्विवचन है तो तय यानी ओंका, ब्रह्म ओंकार यो हो। ब्रह्म और ओंकार इन दोनों में भेद है ब्रह्म अलग है ओंकार अलग है ओंकार तो शब्दात्मक है ब्रह्म तो आ, वस्तु है अर्थात्मक है ब्रह्म अभिधानात्मक है और अभिधेयात्मक है ओंकार ब्रह्म ओंकार है अभिधानात्मक ब्रह्म है अभिधेयात्मक तो ये दोनों अलग अलग हैं, भिन्न है तो ब्रह्म और ओंकार में भेद होने से कथम ऐक्यम इन दोनों का एकत्व तो कैसे होगा आभेद कैसे होगा और आपने भाषण में लिखा ओंकारात्मकम ऐसा लिखा है ना ओंकारात्मकम एने तद उभयम ओंकारात्मकम एवं का मतलब ब्रह्म का और ओंकार का अभेद ये ब्रह्म ओंकारात्मक ही है का अर्थ है ओंकार से अभिन्न है ओंकार स्वरूप ही है तो ये दोनों का ऐक्य कैसे हुआ भेद होने से ऐक्य नहीं होना चाहिए इस प्रकार की आशंका का उत्तर दे रहे हैं ओंकार प्रतिकवात इससे हेतु बताया जा रहा है तो ये बताया जा रहा है उपचारात यानी गौण ऐक्य है जैसे सिंहो मानव कह यहां पर सिंहौर मानव का ऐक्य बताया जा रहा है वह उपचार है उपचार का अर्थ है गौण प्रयोग मुख्य एकत्व तो नहीं गौण एकत्व तो है ऐसे ही ओंकार और ब्रह्म का मुख्य एकत्व तो नहीं है अपितु उपचार से एकत्व तो है यानी गौण एकत्व तो है अभेद है इस अभिप्राय से लिखा ओंकार प्रतीकवात ओंकार ये ब्रह्म का प्रतीक होने से ब्रह्म को कहा गया ओंकारात्मक ही आगे टीकाकार इसका भाव बताते हैं अन धिकरण्य ओंकारस्य ओंकार से इति भावः तो इसलिए तद ओंकारो वही यहाँ पर जो तत् और ओंकार इन दोनों का एक विभक्तियंतत्व रूप सामनाधिकरण्य है न इस सामनाधिकरण्य से मुख्य अभेद नहीं बताया जा रहा है अपितु प्रतीक तो बताया जा रहा है कहते हैं अन सामनाधिकरण्यन तद ओंकार यहाँ पर जो ब्रह्म के वाचक तत्शब्द का और ओंकार का एक विभक्तियंतरूप सामनाधिकरण्य है इस सामनाधिकरण्य के द्वारा ओंकार में ब्रह्म प्रतीकत्व तो बताया जा रहा है तत्शब्द से ग्राह्य परापर ब्रह्म का प्रतीक ओंकार है ये बताया जा रहा है अभिप्राय निकला अब परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनर्हम इत्यादि का अवतरण है टीका में ननु इत्यादि से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम पूर्ण भद्रंकर्णे श्रृणुयाम दिखा